ृदय हृदय मोराज सूत्र चतुर्थाध्याय तृदीय पाद में पांचवा अधिकरण जो कार्य अधिकरण नाम से है उसमें उत्तरायण मार्ग से जो गमन करते हैं उनकी गति प्राप्ति क्या होती है इसमें परब्रह्म और अपर दोनों को लेकर विचार किया गया ये परब्रह्म को प्राप्त करते हैं अथवा अपर को प्राप्त करते हैं और ब्रह्मलोक का स्वरूप क्या है ये सब इसका विचार विषय है कि कार्य अधिग्रहण में न्याय संग्रह कुछ हो गया था इसमें पूर्व पक्ष यही कहा कि प्राप्ति की दृष्टि से गंतव्य परब्रह्म ही होता है और सभी का उद्देश्य पर ब्रह्म प्राप्ति है इसलिए यहां के प्रकरण के अनुसार भी देखा जाए तो परब्रह्म को ही मान लेना चाहिए ऐसा कहा था उस पर बहुत सारे तर्क देकर के सिद्धांत ने ये पक्ष रखा कि परब्रह्म तो नहीं हो सकता है क्योंकि वहां ब्रह्मलोक का जो वर्णन आया वो वर्णन किसी भी स्थिति में परब्रह्म के लिए अनुकूल नहीं है तो वहां तदा अरश्च हवैनश्च अर्ण नो ब्रह्मलो के तृदीयस्याम दिवी तद आईदम सरह इत्यादि वाक्य आया जो एक सामान्य भौतिक वर्णन के अनुकूल दिखता है अब ब्रह्मलोक के विषय में वेदांत का क्या निश्चय है वेदांत में ब्रह्मलोक का स्वरूप कैसा समझना चाहिए अथवा लोकलोकांतर के स्वरूप क्या समझना चाहिए इस पर भाष्यकार ने तत्र तत्र संकेत दिया तो उसमें ये ब्रह्मलोक का स्वरूप तो विस्तार से विचार करके छांदोग्य उपनिषद में बताया उसको लेके कल विचार आरंभ किया था ये इस दृष्टि से बहुत मुख्य विषय है कि भाष्यकार का अभिप्राय क्या है वेदांत की दृष्टि से इसको कैसे समझें और भौतिक दृष्टि से क्योंकि कल कहा था कि वेद के कोई भी मंत्र भाग का अर्थ व्याख्यान में पारायण आचार्य आदि ने भी अनुमोदन किया है कि तीन प्रकार की व्याख्याएं है होती हैं आध्यात्मिक आदिदैविक आदि भौतिक प्रकार से उस स्तर में अलग अलग स्तर में जब व्याख्या करते हैं ये तीनों उसी तात्पर्य में ही होता है क्योंकि अंधत्वगत्वा जीव का जो परम प्राप्ति है मोक्ष प्राप्ति है सर्वात्म भाव की प्राप्ति है वही वेदांत का लक्ष्य होता है इसके मध्यवर्ती जितने भी अनुभव है वो सारे है तो उनके स्वरूप में है लेकिन ये परम नहीं होता है आत्यंतिक नहीं होते ऐसे ही ब्रह्मलोक भी है अब ब्रह्मलोक का जो वर्णन आया है वो वर्णन का प्रकार भी हम नहीं बदल सकते उपनिषद में आया है और कौन कौन ब्रह्मलोक जाएगा इत्यादि की चर्चा में आया है तो उस वर्णन को लेकर के और वहां जो भोग आदि होते हैं वो क्या है इसको लेकर के भाष्यकार छांदों के उपनिषद में अष्टम अध्याय के पंचम खंड में इसको ब्रह्मचर्य खंड कहा जाता है उसी में इसका अर्थ किया है उस भाष्य को लेकर के विचार किया था कि पहले पूर्वादी का ये अभिप्राय था पूर्वादि ने पूछा कि ये जो ब्राह्मलौकिक जितने भी भोग सुने हैं या पित्रादि लोग संबंधी जो भोग है इसका वर्णन जो छंदोगी में प्राप्त होता है ये अष्टमाध्याय में ही वो पार्थिव है अथवा आप्य है या अन्य कोई भौतिक रूप में है जैसे अर्णव वृक्ष समुद्र वृक्ष आदि हमारे यहां होते हैं उसी प्रकार के बांधना चाहिए अथवा मानस प्रत्यय मात्र ऐसा पूछा था तो उसमें उत्तर में ये कहा कि इनको मानस प्रत्यय रूप में देखना चाहिए क्योंकि पुराण में ऐसा वाक्य मिलता है मनोमयानी ब्रह्मलोके शरीराणी ऐसा वाक्य मिलता है तो ब्रह्मलोक शरीर जो है मनोमय होते हैं ऐसा कहा और यहां छांदो उपनिषद में उसी भाग में वहां जब वर्णन करते हैं तो मन को लेकर के ही सारे भोगों का वर्णन होता है स आत्मा मनो अस्य देवम चक्षु वो ब्रह्मलोक में पहुंचकर जो आत्मा होती है वो कैसे भोग करते हैं तो मनो अस्य देवम चक्षु ऐसा कहा और देवेन चक्षुषा मनसा एदान कामान पश्यन आस्ते ऐसा कहा ये जो मन रूप चक्षु है यानी मन रूप दैविक देवी, देवी कहा देवी कहने पर वो दिव्य होता है वो सामान्य मन नहीं है उसका क्या तात्पर्य है बताएंगे किंतु वहां ये विशेष कहा मनसा एदान कामान पश्यन रमते ये थे ब्रह्मलोके तो मन के द्वारा ही इन कामनाओं को प्राप्त करके रमन करता है जो ब्रह्मलोक में है ऐसा कहा तो उसी के आधार पर भाष्यकार यहां विचार रखा कि ब्रह्मलोक का जो भोग है इत्यादि क्या होगा तो पूर्वादि ने पूछा कि यदि ऐसा सर्वत्र आप मनोमय का ही ग्रहण करते तो मनोमय का ग्रहण में ये समुद्र सरित सराम सीवापी कुप इत्यादि जो अनेक होते हैं ये मंद्र भी होते हैं वेद भी होते हैं यज्ञ भी होते हैं ये सब सांकल्पिक मानना पड़ेगा इनके सब मूर्ति रूप नहीं मान सकते हैं ये ठीक नहीं है ऐसा वर्णन शास्त्रों में मिलता है तो लगता है यथार्थ है तो वास्तविक वर्णन आता है उसको मानसिक मात्र कैसे कहेंगे तो ऐसा कहेंगे तो पुराण स्मृति का विरोध होगा तो ऐसा लेकर के पुराण स्मृति के साथ ये वेद में जो भी शब्द आया और मीमांसा में एक अधिकरण है लोक वेदाधिकरण उसमें यही निश्चय किया कि लोग में जिन शब्दों का जिन अर्थों में प्रयोग होता है सामान्य रूप से उन्हीं अर्थों का प्रयोग वेद में भी होता है ऐसा ना समझे कि यह पर्वत शब्द लोग में प्रयोग होता है और वेद में जाके पर्वत और कुछ बन जाता है गौ शब्द का लोग में प्रयोग होता है वेद में जाके और कुछ बन जाता है सामान्य में ऐसा नहीं होता है विशेष अर्थ विधान करते हैं वो निरुक्त आदि के द्वारा वो विशेष स्थान में होता है अब वो तो लोग में भी ऐसा होता है सब शब्द का अर्थ सर्वत्र एक समान नहीं होता है भेद भी होगा ऐसा ही यहां भी निश्चय किया है इसीलिए ये जो मूर्तिमत्व लेकर के कहते हैं ये प्रसिद्ध रूपों का ही अनुसरण किया उनके प्रदीक्षाएं बना करके प्रतिरूप बना करके कहा जाता है ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये ब्रह्मलोकादि का वर्णन हो मोक्ष का वर्णन हो जो भी वर्णन आता है ये सारे मनुष्य को दृष्टि में रख करके किए गए हैं अब मनुष्य के मन में जो जो शब्द अर्थ ज्ञान वृद्ध व्यवहार से प्राप्त है उन्हीं शब्दों का यहां प्रयोग होता कल न्याय संग्रह में भी कहा था यद्यपि वृद्ध व्यवहारे प्रयोग प्रत्यभ्याम ब्रह्मशब्द से परापर ब्रह्मणोह हो इत्यादि कहा था इसीलिए पूर्ण रूप से उसको बदल करके भी नहीं उसके कुछ विशेष विधान भी किया जाता तो क्या करते हैं तस्मात प्रसिद्ध मूर्ति व्यतिरेके ना सागरादि ना मूर्त्यंतरम सागरादि विरूपातम ब्रह्मलोक गंत्र कल्पनीय अब जब हम सागर आदि को यहां जो लोग में प्राप्त है उसी का ही ग्रहण करते हैं उनका आकार के ग्रहण करते हैं अथवा उन्हीं को ही मानते हैं बौद्धिक रूप से तो ये सागर वृक्ष वहां ब्रह्मलोक में नहीं जा सकते ब्रह्मलोक का वर्णन में या वो जो स्थिति है लोकांतर है वो वहां ये नहीं जा सकते क्योंकि ये पार्थिव है पार्थिव तो पृथ्वी में रहेंगे पृथ्वी से कहीं और स्थान में ये होता नहीं पार्थिव जो होते हैं यहां तक वो जल में भी नहीं होता है पेड़ को आप जल में स्थापित नहीं कर सकते पार्थिवी तो पृथ्वी पार्थि में रहेगा पृथ्वी में जन्म लेगा पृथ्वी में पलेगा पृथ्वी में नष्ट होगा ऐसा होता है अब ऐसे जो मूर्तिमान है इनको ब्रह्मलोक कैसे ले जाएंगे जा? ऐसा तो नहीं हो सकता किंतु शास्त्र अब कह रहा है शब्दों का प्रयोग हो रहा है और उस वर्णन का कुछ विशेष अर्थ भी मिलता है या शास्त्र का कोई संकेत है विशेष अर्थ के द्वारा वो क्या है इसके लिए कहा कि यह हम प्रसिद्ध मूर्ति से अतिरिक्त सागर आदि को अलग एक मूर्ति मानना पड़ेगा अलग कुछ मानना पड़ेगा सागर आदि शब्दों का प्रयोग हो रहे हैं लेकिन अर्थज्ञान में कुछ परिवर्तन करना पड़े ऐसा करना है ये स्वीकृत होने पर ब्रह्म गंत्र रूप से जो मूर्ति की कल्पना करते हैं उसमें पार्थिव लोग में जो है पृथ्वी में जो है इन दोनों में कोई भेद अवश्य है ऐसा मान करके वहां से आगे हम विचार करने लगते हैं। अब जो है तुल्य आयाम या कल्पनायाम ऐसा भाष्यकार ने कहा कि जब कल्पना करनी ही है कल्पना करना है तो कल्पना का एक आधार होता है बिना आधार की कल्पना नहीं होती है कल्पना करने के लिए पहले आपको उस कल्पना के प्रतिरूप कोई आकार मन में होना चाहिए तब कल्पना होती है कभी भी अप्रतिरूप कल्पना नहीं होती है कल्पना का स्वभाव ही ऐसा होता है। तो जब ब्रह्मादि लोग में हमें इस प्रकार की कल्पना करनी ही है ऐसा प्राप्त होने पर यथा प्रसिद्धाव मान आकारवत्य पुंस्त्रिया मूर्तों युक्ता कल्पयित तो जब कल्पना करनी है तो यहां यथा प्रसिद्ध जो आकार से लेकर के पुंस्त्रियादि का जो भी आकार है उनको लेकर के मानस प्रत्यय रूप से मानसा मनस्य संबंध करके मानस प्रत्यय रूप से कल्पना कर सकते हैं इसलिए मानस देह आन रूप से संबंध होते क्योंकि मन में जो देहादि का रूप है उसी के अनुरूप ही कल्पना की जा सकती है तो उसी के अनुसार कल्पना हम करें ऐसा प्राप्त हो गया तो कल्पना का कोई आधार होना चाहिए अब ऐसे आधार पर हम कल्पना करते हैं और स्मृति ऐसे कल्पना करके ही बताती है क्योंकि दृष्टा ही मानस्य एवं आकारवत्या पुंस्त्रियात्या मूर्तया स्वप्ने कहते आप स्वप्न में देखिए स्वप्न एक प्रकार से लोकांतर है वो हम इस स्वरूप को छोड़ करके शरीर को छोड़ करके कोई और शरीर को प्राप्त करते और व्यवहार करते वो लोकांतर हो मान सकता है शास्त्र में भी उसको लोकांतर की दृष्टि से ही व्याख्या की है तो स्वर्ग आदि का लक्षण कैसे होता है ऐसे छंद के उपनिषद में पूछते हैं तो वहां कहा है जैसा स्वप्न लोक में होता है वैसे पितृलोग में होता है कठोपनिषद में भी ये वाक्य आता है यथा स्वप्ने तथा पितृलोक ऐसा वाक्य आता तो ये मानस्य मन के साथ संबंध करके ये आकार आदि की कल्पना हम करते हैं जैसा स्वप्न में करते वैसा होता तब वहा सुनने वाले ने पूछा कि आप तो इस अर्थ को कुछ बदल करके बता रहे हैं जैसा हम मानते हैं वैसा नहीं हो सकता अब शास्त्र ने जो कहा है वो सत्य होना चाहिए ब्रह्म भी सत्य होगा ब्रह्म में जो भोग आदि होंगे वो भी सत्य होंगे यदि वो कुछ भी सत्य नहीं है केवल कल्पना है मानस्य है तब तो कोई ब्रह्मलोग प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेगा ही नहीं, नहीं। ब्रह्मलोक की जो स्तुति प्राप्त होती है वो सब व्यर्थ हो जाएंगे अब आप कहते हैं ये स्वप्न जैसे मानसिक ही होते हैं वहां स्त्री पुंसा आदि जो वे सब मानसिक होते हैं, कहते हैं तो कहते हैं ननु अनुदा तब तो ये अनुद्ध हो जाएंगे ये सब झूठे हैं साल में किन्तु शास्त्र क्या कहता है उसी विषय में तय में सत्या श्रुति श्रुति तो कहती है कि ये सारे कामनाएं सत्य होती है और आपके कथन के अनुसार स्वप्न जैसा मानेंगे तो ये तो अनुदोते स्वप्न में कोई सत्य नहीं मानते और वहां तो तय में सत्या काम आ ऐसा कहा इसके साथ विरोध है बहुत सारे विरोध है तो कल्पना करनी भी है तो शास्त्र सम्मत होनी चाहिए शास्त्र के अनुकूल उहापोह किया जा सकता आप ऊहापोह करते समय शास्त्र बहिष्ठ ऊहापोह नहीं कर सकते यदि शास्त्र बहिष्ट हो जाता है तब तो वो शास्त्र विरोध मान करके वो अप्रमाण होता है तो हुआ बोह करने के लिए भी कुछ तो नियम होता है उसी के अनुसार जाना चाहिए कभी शास्त्र से बाहर नहीं जाना चाहिए अब यहां तो स्वप्नादि में जो है वो आमृत है और शास्त्र कहता है उसी को उसी वर्णन में वही आता है तई में सत्या हा, कामा हा, तो ये विरोध हो जाएगा ऐसा प्रश्न किया तो उसमें सिद्धांति ने उत्तर दिया अब यहां जो उत्तर देते ये अनुद्व भी है सत्य भी है ये कैसे हो सकता तो कहते ऐसी बात नहीं है इसमें देखिए मानस प्रत्यय से अब आपको यहां वैज्ञानिक दृष्टि से चिंतन करना पड़ेगा आप जो दृश्यमान पदार्थ है आकारवान मूर्तिमान पदार्थ है इनको पहले सत्य मान करके उसको एक पूर्व निश्चय सत्यत्व आपने स्थापित करके रखा और स्वप्नादि में जो अनुभव होते हैं वो इस लोक में वैसा प्राप्त ना होने के कारण ये भी आप पूर्व निश्चय के साथ असत्य सिद्ध करके रखा और आपने शास्त्रों में लोकलोकांतर को सुना है वहां का वर्णन सुना है तो उन लोकलोकांतर के बारे में एक कल्पना आपने कर रखी ये लोग लोग अंदर ऐसा ही होगा इसका स्वरूप का यथार्थ स्वरूप का चिंतन तो कभी किया नहीं है जैसा सुना वैसा मान करके हम उसके अंदर एक कल्पना करते और कल्पना करने के बाद में मान बहुकाल दीर्घकाल कल्पना निरंतर होते रहने से वो एक प्रकार से हमारा ज्ञान का स्वरूप बन जाता है मान ही हम जानते हैं वैसा ही सही है ऐसा हो जाता असत्य को भी सत्य स्थापित कर देते हैं मन यदि निरंतर उसको चिंतन करते रहता मन की एक कमजोरी है वो विचार करना नहीं चाहता वो मान करके चलता है उसमें क्या दोष है गुण है कोई जब उस पर प्रकाश डालता है तो तुरंत उसको स्वीकार करने में मन तैयार नहीं होता कारण क्या है ये मन ने पहले ही ऐसा कुछ निश्चय करके रखा उसको मानने को दूसरे मानने को तैयार नहीं होते अब मन का अनुकूल आपको व्याख्या करनी पड़ेगी तब वो सुनने को तैयार होता है मन के जो पूर्व निर्धारण है उससे प्रतिकूल कभी भी व्याख्या करते हैं तो वो आपत्ति हो जाती है मन के और उसके साथ विरोध भी करेगा उसको खंडन भी करेगा और अंत में अनादर करके छोड़ देगा ये गलत है ऐसा छोड़ देता क्योंकि ये पूर्व निर्धारण बहुत बड़ा दोष होता है बहुत आपत्ति है बहुत खतरा है तो क्योंकि ये आगे पीछे का विचार में वो नहीं आना चाहता इसलिए अब जब शास्त्र को हम लेते समय भी हमारे बहुत सारे पूर्व निर्धारण यहां आड़े आते उन पूर्व निर्धारणों को ठीक से समझना बहुत जरूरी होता है नहीं तो वो पूर्व निर्धारण ही आगे लेके जाएगा ऐसा दिखता है आपको अभी नया कुछ समझने का मन नहीं होता इसीलिए यहां भाष्यकार आगे की पंक्तियों में कह रहे हैं कि आपने जो स्वप्नों को माना है और यहां लोक व्यवहार को जागृत व्यवहार को माना है ये दोनों का अपने आप में स्वरूपदा एक को सत्य स्वरूपदा एक को मिथ्या ऐसा मान के रखा किंतु शास्त्रीय रूप से शास्त्रीय दृष्टि से ये दोनों व्यवहार समान ही होते हैं। ये दोनों व्यवहार में कुछ अंश में सत्यदा है कुछ अंश में असत्यदा वो पूरा पूरा दोनों असत्य है ऐसा भी नहीं पूरा पूरा दोनों सत्य है ऐसा भी नहीं क्योंकि तो दोनों में ये समानता है क्या है कि मानस प्रत्यय से सप्तों ये जो मानस प्रत्य होते मन में जो विचार होते हैं वे भी सत्य ही होते सत्य का अर्थ यहां ऐसा सत्य नहीं क्योंकि इसमें सत्यत्व तो, सत्व है अस्तित्व है सद को छोड़कर के तो कुछ भी नहीं है सदा आत्मा को आप त्यागते नहीं है आत्मा को आप अलग नहीं कर सकते क्योंकि सत्य उसका स्वरूप है तो मानस प्रत्यय भी अत्यंत असत्य है ऐसा नहीं कहा जा सकता वो सत्य है सत्य उसमें है सत्व का अर्थ सत्य आत्मा के साथ संबंध है उसका आश्रय सत होता है और आश्रय में सत्व स्थित होता है और सत्व के बिना कोई भी विचार संभव नहीं इसलिए ये मानस प्रत्यय होने पर भी कोई दोष नहीं और वही सत्व यहा बाहर में जागृत आदि पदार्थों को दर्शाता है ये बाहर जो पदार्थ आप दर्शन करते हैं ये कोई अलग चीज है ऐसा है नहीं जो सत्व मानसिक प्रत्यय में है वही सत्व यहां है और ये भी आप जानते ही है कि स्वप्न में जागृत का व्यभिजार होता है और स्वप्न का व्यभिजार जागृत में होता है परस्पर इतर इतर व्यभिजारी भी एक दूसरे को विचार करता है एक दूसरे को सत्य नहीं सिद्ध करता तो जागृत सत्य है यह मान करके आप स्वप्न को असत्य बोलते और स्वप्न में जाने पर जागृत का कोई कार्य ना होने के कारण वो भी वैसे ही हो जाता किंतु दोनों में एक सत्य का अंश अनच्यूत है निरंतर विद्यमान है वो है सत्ता आत्मा का जो स्वरूप सब का स्वरूप ये तो नष्ट नहीं है इसीलिए ऐसा नहीं कह सकते कि मानस प्रत्यय होने से अत्यंत वो असत्य है वहां कोई भोग सुख होता ही नहीं है ऐसा नहीं कह सकते मानस प्रत्ययों में भोग सुख होता है स्वप्न में देखते हैं मानस प्रत्यय में भोग सुख है ऐसा देखते, तो देखते हैं अभी आ रहे हैं आप सुनिए आए बताए तो वो सत्य हो जाता है तो ये मानस प्रत्यय मानने पर मानस प्रत्यय का जो भोग होता है जो अनुभव होते हैं वो भी अपने स्तर में को अनुभवी है वो और वहां से कुछ परिवर्तन भी दिखता है वो परिवर्तन भी होता है कभी कभी स्वप्न देखने के बाद व्यक्ति में परिवर्तन दिखता है वो असत्य कैसे कह सकते और असत्य से भी कभी सत्य का आलंबन लेते हैं हम कल्पित करके भी सत्य का आलंबन लेते हैं और सत्य का पहचान करते हैं ऐसे ही सारे साधन वेदांत प्रक्रिया में तो ऐसे ही अध्यारूपवाद से चलता है इसीलिए ये मानस प्रत्यय होने पर सर्वथा ऐसा नहीं होता ये नहीं कह अब मन का मन की स्थिति है ये आगे बताएंगे मन अलग अलग होगा उसका तो स्तर में अलग भेद होगा कहते हैं मानसा ही प्रत्यया स्त्री पुरुषाद्य आकारा स्वप्ने दिश्यंत तो स्वप्न में तो मानस प्रत्यय ही स्त्री पुरुषादी आकार में दिखते हैं वो कैसे स्त्री पुरुषादी आकार है जो बाहर में जागृत अवस्था में स्त्री पुरुष आकार है उन स्त्री पुरुष आकारों के सटीक जो है प्रदीक्षाया वहां दिखती है ऐसा ही होता है। इसमें वो कुछ रूप बदल देते है, देता है कोई आकार बदल देता है वो कुछ और कारण से होता लेकिन पुरुष को पुरुष स्त्री को स्त्री और जो भोग वहां होते हैं तो तत्त भोगों को वैसे के वैसे माना जाता है और स्वप्न के अपने अंदर का जो भाव है उसी के अनुसार जो भी परिवर्तन आप चाहते हैं वो कर सकता है वो होता है इसीलिए मानस प्रत्यय तो स्वीकार करने तो मानस प्रत्यय में फिर क्या है कहते तस्मा मानसा बाह्याणाम इतरेतर कार्य कारणत्व इष्यत बीजांगुरवत् ये इसीलिए ये बाह्य प्रत्यय और मानस प्रत्यय इन दोनों के विषय में बाह्य प्रत्यय और मानस प्रत्यय इन दोनों के विषय में विषयाणाम इतरे दर कार्य कारणत्व तो। इतरेधर कार्य कारणत्व तो है अर्थात बाह्य प्रत्यय से संबंध करके ही आंतरिक प्रत्यय होते हैं और स्वप्न का और जागृत का देखेंगे तो स्वप्न में जो विषय आते हैं जागृत की प्रतीक्षाया वहां होती है जागृत के अनुरूप होते हैं ऐसा देखा जाए इसीलिए ये बीज अंगूर का भाव मन कार्य कारण भाव यहाँ मान सकते हैं ये प्रत्ययों की दृष्टि से आकार की दृष्टि से जो भाव की दृष्टि से यहाँ विषयों का संबंध होता है जो स्वप्न में दिखते हैं उन विषयों का वैसा का वैसा जागृत विषयों के प्रतिरूप जैसा दिखते हैं ये कार्यकारण भाव हो जाता है समान आकार को लेकर के कार्यकारण भाव यही कहा मानसा बाह्या विषयाणाम इतरेतर कार्यकारण बीजांगुरवत ये तो सभी ने स्वीकार किया है उसका अर्थ यह है कि यद्यपि बाह्या एवं मानसा मानसा एवं बाह्या ये ऐसा दिखता है जो बाह्य होते हैं वही मानस है और जो मानस होते हैं वही बाह्य है क्योंकि दोनों में ऐसा संबंध है दिखता बाह्य को देख करके मानसिक प्रत्ययों की कल्पना होती है मानसिक प्रत्यय आते हैं और मानसिक प्रत्ययों को देख करके बाह्य प्रत्यय आते ऐसा होता है मन में उस विषय संबंधी ज्ञान आपको पहले से नहीं है उस विषय को आप पहचान नहीं सकते तो कुछ प्रत्यय वहां पहले से ही विद्यमान होता है पूर्व संस्कार के अनुरूप और बाहर के विषय को लेकर के अंदर जो है विचार होता है यह तो स्पष्ट है इस प्रकार दोनों में परस्पर भाव दिखता है तो भी न अनुत्व कदाचित विस्वात्मनि भवति कहते हैं ऐसा होने पर भी इतने मात्र होने पर भी ये पूर्ण रूप से अनृद्ध है ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि स्वात्मा अपने स्वरूप में ये सत्य आधार पर ही बनते सत के बिना नहीं बनते सतत्व वहां आधार होता है सत्त के आधार पर बनता है इसलिए पूर्णतः ये नहीं है ऐसा नहीं कर सकते तो अमृतत्व कहते हैं किसको लेकर के अमृतत्व का क्या संबंध है ये आपको समझना पड़ेगा कितने अंश में अमृतत्व है पहले इसके बारे में बहुत चर्चा हो गई है तो कुछ अंश में अमृत अमृदत्व तो है और कुछ अंश में वो सत्य भी है ये दोनों को लेकर के होता है इसीलिए क्या अर्थ हुआ कि सर्वथा स्वाप्निक विषय अथवा मानसीन विषय सर्वथा नहीं है ऐसी बात नहीं है सर्वदा अनुत है ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसके जो अमृतत्व का स्वभाव है वो जागृत में भी वैसे ही है इसीलिए ऐसा नहीं कर सकते तो बातें फिर तो आप मिथ्या मिथ्या है करके कहते विषयों को मिथ्या कहते हैं तो वो कैसे होता है बोलते विशेष आकार मात्र तो सर्वेशा मिथ्या प्रत्यय निमित्त ये सारे छांदों की उपनिषद में ये ब्रह्मलोक के विषय में जो वर्णन आया वहां का भाषय है वहां कैसे समझाया है उसको बता रहे तो ये जो मिथ्या प्रत्यय हम कहते हैं बोलते हैं वो विषय आकार मात्र विषय का आकार जो है वो मिथ्या है बोलते हैं उसका सत्व को हम मिथ्या नहीं कह सकते सत्व को मिथ्या नहीं बोल सकते इसीलिए विषय आकार तो स्वापनिक विषय आकार भी मिथ्या है और जागृत विषय आकार भी मिथ्या स्वापनिक विषय आकार में विषय प्रवृत्ति में अर्थ क्रिया कार्य तो भिन्न होता है वो मानसिक होते हैं वो स्वाप्निकी होते हैं और कालीन जो अर्थक्रिया कार्य तो है यानी कोई विषय को लेकर के हम प्रयोजन सिद्ध करते हैं वो जागृत में जागृत का होता है और स्वप्न में स्वप्न का होता है ये अर्थक्रिया कार्य भी भिन्न भिन्न है इसीलिए आपको स्वप्न और जागृत अलग अलग दिखते हैं उसमें मिथ्यात्व तो क्या है विषय का आकार मिथ्या उसका जो विशेष विशेष आकार विकार है वो मिथ्या उसका आकार विकार तो स्वतः नहीं है कि तो सत्व तो रूपेण उसका सत्व तो होता है ऐसा वादारंभम विकारो नाम अध्ययम त्रीनि सत्यम इसी को लेकर के छांदोगी में कहा षष्टाध्याय इसलिए ऐसा समझना तो क्या हुआ अब तो यही हो गया कि तान्य भी आकार विशेष तो अनृतम स्वतः सन्मात्र रूपतया सत्यम हमारा कहना यह है कि ये जितने भी विशेष होते हैं ये विशेष भी पूर्णतः नहीं ऐसा नहीं है वो विशेष का विशेष माने घट पटादी जो पदार्थ आकार दिखते तो विशेष आकारों का स्वरूप जो आकार विशेष है वो अनृत है किंतु स्वतः वो सत ही होते हैं क्योंकि त्रिष्व अभी कालेषु सत्व न विभिजरतें जो तो आत्मा का जो सत्व है तीनों काल में विभिजार नहीं होता है उसका सत्व तो रहता है तो आप सत्व को फिर कहा रखेंगे और सत्वों के बिना कौन सा प्रत्यय निकलता है कोई प्रत्यय नहीं निकलता यह भाष्यकार का वचन है तो त्रिष्व अभी कालेषु सत्वम न विभिजरती इसलिए सदात्मना सत्व में ऐसा कहा है ष्ठाध्याय सदविद्या इसलिए सदात्म रूप से देखा जाए तो सत्व ही मिलेगा आकार विशेष तो सर्वत्र मिथ्या वो तो पार्थिव में भी जलीय में भी वायवीय में भी कोई भी लोग लोगा अंदर में कुछ भी कहो स्वप्न में हो कहीं भी हो वो आकार विशेष तो मिथ्या है ये सभी मानते हैं। आकार विशेष केवल एक प्रतीक्षाया को बना देता है उस प्रतीक्षाया के आधार पर आगे चलते हैं बस इतना ही होता है और उसी से कोई अलग नहीं होते इसीलिए आकार विशेष को लेकर के आप के सत्यदा और असत्यदा का निश्चय नहीं कर सकते आकार विशेष केवल सत्यदा और असत्यदा को लेकर के नहीं होता है आकार विशेष तो एक तो सृष्टि में जो दिखता है उसी को लेकर के हम आकार विशेष करते हैं वो आकार विशेष कभी भी स्थिर नहीं रहता इसलिए आकार विशेष सत्यता असत्यता का मानदंड नहीं है तस्मा इसी कारण से यानी सन्मात्र रूप से उनको सत्य कहते हैं और आकार विशेष को लेकर के अमृत कहते हैं इसी कारण से तस्मात मानसा एवं ब्राह्म लौकिका अरण्यत तो इसीलिए क्या कहना पड़ेगा कि जो स्वप्न में जैसा आप अनुभव करते हैं, इसी प्रकार जो ब्राह्मलौकिका यानी ब्रह्म लोक में होने वाले ब्रह्म लोक संबंधित जितने भी होते हैं ये ब्रह्मलोग में होने वाले जितने भी है ये अरण्यदि है ये संकल्प जा ये संकल्पज होते हैं और पितरादि लोक में संकल्प आदि वास्ते पिता समुतिष्ठन दी ये मूल मंत्री आया और ब्राह्मलौकिका मानसाह ये श्रुति में आधार मिलता है मनसा वेदान कामान इत्यादि जो प्वन ये कहा ये में ऐसा ही मानस ही होते है ऐसा कहा तो मानस होने का अर्थ क्या हुआ कि जैसे हमें स्वप्न में अनुभव होता है वैसा अनुभव होगा स्वप्न में हम अलग शरीर का अनुभव करते हैं वैसा शरीर का अनुभव वहां भी होगा स्वप्न में भोगों का अनुभव करते हैं वैसा ही होता है वहां स्वप्न में तालाब नदी वृक्ष नदा आदि सब दिखते हैं वैसा ही वहां भी होता इसमें कोई अंतर नहीं ऐसा अनुभव होगा ऐसा अनुभव होने पर वही जीवात्मा वहां अनुभव करेगा और स्वप्नीय शरीर जो है सूक्ष्म शरीर होता है लीका शरीर होता है स्वप्नीय शरीर ये पार्थिव शरीर नहीं होते ऐसा तो ही वहां शरीर विग्रहण होता है और स्वप्न में सूक्ष्म शरीर का पूरा रूप माना है इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर का पूरा रूप सब लोग अंदर में भी माना गया है तो अनुभव करने में आपको पूरा अनुभव मिलेगा किन्तु वो स्वप्न में आपके अभी का स्वप्न में थोड़ा अंदर होगा वो मन के भेद से अंदर होता है उसका हम अलग से बताएंगे वो मन को लेकर के वो अंदर अलग अलग होता है और उसी को मान करके यहाँ संकेत दिए हैं क्योंकि बहुत साधन के बाद में ये ब्रह्म का अनुभव होता है तो आप सोचेंगे यहां जैसा मन में हम विचार करते हैं वैसा होगा ऐसा नहीं है यहां का मन का संबंध पूरा कट जाता है यहाँ का मन नहीं रहता है वो वो अलग मन बन जाता है जैसे साधक अवस्था में ये आगे जा करके जब विचार करते हैं तो अलग मन होता ही है ऐसे ही यहां अलग मन हो जाता है ये ही निश्चय करना पड़ेगा ये कहा पहले ये भाष्य को पूरा करते हैं बाह्य विषय भोगवत अशुद्धि शुद्ध सत्व संकल्प इति निरतिशय सुखा सत्याणाम भवन दीर्थ अब ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है अभी जो अभी जैसा हमने कहा अब जब मानसिक मानसिक कहेंगे जैसा हमने कहा आपके पूर्व निर्धारण के अनुसार आप मानसिक भोगों को सांकल्पिक भोगों को ऐसे समझेंगे सामान्य दृष्टि से जो होता है वैसे हम संकल्प करते हैं तो हो जाता है ऐसा करके सोचते हैं ऐसा नहीं वो वहां का जो मन है और वो ब्रह्मलोक लोक पहुंचा हुआ जो व्यक्ति का मन है वो मानसिक अवस्था उनकी बिल्कुल अलग हो जाती है ये बाह्य विषय भोगवत ये बाह्य विषय जैसा हम भोग करते हैं वो बाह्य विषय भोग में बहुत सारे अशुद्धियां रहती हैं बहुत सारी परिच्छिन्नताए रहती है उसको लेकर के वहां अनुभव करते हैं और अशुद्धि रहित अब यहां इस स्थिति में पहुंचने के बाद वो अशुद्धि रहित हो जाता अब अशुद्धि का अशुद्धि वहां नहीं है जितने आप लौकिक अशुद्धियां समझेंगे उसको तो उन्होंने साधन करके वो सब निवृत्त कर दिया यही तो अवस्था है जो साधन करते करते हम मन को बदलते जाते हैं यही तो अशुद्धियों को निवृत्त करते हैं और अशुद्धियों को निवृत्त करने के बाद उस साधक के मन में एक विशेष स्थिति पैदा होती है विशेष मन पैदा होता है उस मन में जो संकल्प करते हैं वो सत्य संकल्प होता है आज भी जो महात्मा संत लोग होते हैं उनके संकल्प सत्य होता हुआ ऐसा दिखता सत्य संकल्प उनका नाम ही देते संकल्प सत्य होता है संकल्प करते कम है सत्य होते अब इसका विशेष कारण यह है कि अशुद्धि नहीं तत्वात्थ अशुद्धि नहीं है वहां और शुद्ध संग, सत्व संकल्प जनिया तो वहां क्या बनेगा शुद्ध सत्व तैयार हो जाता जिसको सांगे योग में शुद्ध सत्व नाम से कहते जो ईश्वर के लिए भी उपाधि बनते हैं माया में जो शुद्ध सत्व है वो ईश्वर की उपाधि है उसी शुद्ध सत्व में सर्वज्ञता की कल्पना करते हैं तो वैसा ही यहां शुद्ध सत्व संकल्प होता है तो शुद्ध सत्व संकल्प होने पर जो स्वप्न जैसा पदार्थ आपको दिखाई देता है वो वैसे के वैसे यथार्थ दिखाई देता है यथार्थ जैसा अनुभव होता है स्वप्न में आप जिन पदार्थों को निर्माण करते हैं वो आपके संकल्प में शुद्धता ना होने से या पूर्व कर्मों के द्वारा प्रेरित होने से मन किस कई प्रकार से चंचल होने के कारण वहां स्थिर नहीं मिलता है और उसको शुद्ध नहीं माना जा सकता तो इसीलिए आपको थोड़ा अनुभव जैसा उसमें होता है किंतु यो समझिए कि यह निरंतर स्वप्न ही चल रहा है पूर्णता स्वप्न ही है ऐसा जैसा आप बिल्कुल रसाव है कोई स्वप्न देखा आनंद के विषय को देखा जैसा इस लोग में जैसा आनंद मीमांसा के विषय में कैतरे और गुजारने में बात की है इस प्रकार उस स्तर में जाकर के उस प्रकार के आनंद को अनुभव करता हुआ स्वप्न देखा और वो स्वप्न निरंतर बने रहे तो क्या होगा ऐसा ही होता वो स्वप्न की अवस्था निरंतर बने रहे वो बिल्कुल सत्य जैसे हो गए जागृत हो गया अब वहां जागृत और कुछ नहीं है जागृत का अलग कोई तत्व नहीं क्योंकि जाग्रत तो पार्थिव पदार्थों को लेके होता है जो पार्थिव पदार्थ नहीं रहते हैं तो जाग्रत नहीं रहता है और वहां पार्थिव पदार्थ की बात ही नहीं कहेंगे वहां तो वो इस सृष्टि से बाहर है वो अमानव पुरुष आता है जो मनो के सृष्टि के बाहर है इसी को भी भाष्यकार ने अमानव पुरुष की भी व्याख्या इससे की इसलिए भाष्यकार की यह बहुत बड़ी महत्ता है कि जहां जिस विषय को जितने विस्तार से इतने गहराई से समझने योग्य व्याख्या करनी चाहिए, वैसा व्याख्या करते ऐसा भाष्य ऐसे आचार्य जो हमारे संस्कृति में हमको मिला है ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा हमारे अनुग्रह है समझना पड़ेगा नहीं तो इन बातों को आप न पुराण पढ़ के समझ सकते हैं न किसी और को और प्रकार समझ सकते हैं लोग अलग अलग व्याख्या करते रहे और उनकी यह विशेषता है कि वो कुछ भी कल्पना करते हैं इनके कल्पना के आधार कुछ प्रमाण रहता है बिना प्रमाण के कल्पना नहीं करते अब यहां भी जो विचार किया है इसमें पहले तो पुराण वाक्य को लिया और बाद में यहां श्रुति में अपने आप मानसान एदान मानसान भोगान ये कहा और न्यस्वो इत्यादि की व्याख्या में भी ऐसे ही कहा तो श्रुति के आधार पर आपको जो समझ में आता है उसी को लेकर के यहां करते हैं ये इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी भगवान शंकराचार्य जी है और इसलिए जगत गुरु है इन्होंने जो हमको देखे गया उसका को भी मतलब किसी भी प्रकार बराबर नहीं कर सकते पूर्व निश्चय क्या है वो परंपरा से जाना क्या है वो भी हमें यहां प्रकाश में मिलता है नहीं तो परंपरा में क्या ज्ञान निहित था हमें पता ही नहीं चलेगा इन लोगों के बारे में इन विषयों के बारे में क्या निश्चय किया अब वो भी उपनिषद में फिर भी देखिए हम इन भाष्यों को भाष्य वाक्यों को अध्ययन नहीं करते और यथावत अध्ययन नहीं करते अध्ययन करेंगे तो उसका समाधान मिलेगा और इसमें आप विज्ञान को भी जोड़ सकते हैं विज्ञान का पूरा पूरा इसमें मिलता है योग साधन का भी मिलता है अन्य जो दार्शनिकों ने जो कहा न्याय वैशेषिकों ने कहा योग संघ्यो ने जो कहा वो जो योग प्रत्यक्ष इत्यादि के विषय में जो कहा वो सारे यहां मिलते हैं और भाष्यकार आगे इनका उदाहरण भी देंगे अनेक शरीर धारण कैसे करते हैं यह भी वहां विचार करते हुए योग साधन के द्वारा हो सकता है इसलिए मैंने पहले ही कहा कि हमारे पूर्व निर्धारण गलत है यह सही है यह हम स्वयं निश्चय नहीं कर पाएंगे यह संभव ही नहीं है स्वयं आप कर ही नहीं सकते हमारे पूर्व निर्धारण को सही समझने के लिए आश्रय शास्त्र का ही लेना पड़ेगा आचार्यों का ही लेना पड़ेगा अनुभवी आचार्यों का ही आश्रय लेना पड़ेगा अन्यथा कदा भी संभव नहीं यही कारण है कि आपके स्वप्न और ये जो स्वप्न की बात स्वप्न लोग समान मानसिक प्रत्यय की बात करते हैं तो ये मानसिक प्रत्यय को आप कदा भी स्वप्न न समझें। वहां स्वप्न जागृत के विवेक बात है ही नहीं वहां स्वप्न जागृत की बात ही नहीं स्वप्न में जैसा हमें होता है वैसा होता है इतना ही कहना है आपको यहां बैठ करके समझने के लिए स्वप्न का स्वरूप बताया। वो है तो वो वहां पूरा ही वो चलता है जब अलग है नहीं तो स्वप्न क्या कहेगा इसी प्रकार हम सुषुप्ति का उदाहरण देते हैं सर्वात्म भाव के लिए और अद्वैत ज्ञान की एकता के लिए एकात्म भाव के लिए सुषुप्ति का दृष्टान्त देते मोक्ष का दृष्टान्त करते हैं सुषुप्ति स्थान को क्योंकि वैसा अनुभव वहां होता है आपके आत्मा आपके मन आपके बुद्धि आदि के संबंध के बिना यह कोई भी अनुभव होना संभव नहीं है इसलिए यह शुद्ध संग, सत्व संकल्प जन्य निरदिश सुखाह ये निरदिश्य सुख होते हैं मैंने वहां के सुख की तुलना कर नहीं सकते ऐसे होते हैं इसलिए मैंने दृष्टांत दिया जैसा आप कोई अच्छे स्वप्न देखते हैं मधुर स्वप्न देखते हैं तो वो स्वप्न वैसे के वैसे अनुभूत रहे निरंतर तो जैसा होता है उसी प्रकार है अलग करने की जरूरत इसका मतलब ये शरीर में होता है ऐसा नहीं है ये शरीर का कोई तात्पर्य नहीं है वहां स्वप्न में भी ये शरीर नहीं तो ये शरीर का नहीं होता और ये जो गदी आदि बताए वायु आदि के संबंध में जो गदि बताए वो भी उसी में संबंध करता है इसलिए यह कहा अब यहां एक प्रयोग किया ईश्वराणाम भवन दी वो ईश्वराणाम ऐसा प्रयोग किया ईश्वरानाम में बहुवचन किया क्योंकि ब्रह्म लोग जो गृहण्य के लोग में पहुंच जाते हैं वो उनको सब हिरण्य के भाव मिलता है तो ईश्वर का अर्थ वो व्यापनशील हो जाते वो परिच्छ नहीं होता अब आप कल्पना करिए कि वो व्यापक रूप में होता है आपके व्यक्ति परिच्छेद वहां काम नहीं करता इसलिए ईश्वरानाम बहुवचन का प्रयोग किया हमने इसको ऊपर भाष्य में कहां कहां क्या क्या शब्द प्रयोग किया सबका चयन किया देखा कि कहां कहां भाष्यकार क्या कहना चाहता है यहां ईश्वर शब्द का बहुवचन में प्रयोग करने का बड़ा तात्पर्य है क्योंकि ईश्वर शब्द का तो एक वजन भी होता है हमारे पास एक ही ईश्वर है लेकिन यहां बहुवचन में प्रयोग किया उसका अर्थ यह है ये ब्रह्मलोक संबंधी बोलना चाहते ब्रह्मलोक में एक नहीं जाता अनेक जीव जाते और इसी प्रकार जो चांदो के जो जहां यह वर्णन आया है वर्णन के आगे भी जब भाषी लिखते हैं तो वहां लिखते हैं ए देने व ईश्वरण मनसा देखिए मन का विशेषण बना दिया ईश्वर को ईश्वरण मनसा कहा मन कैसा मन है आप ऐसा नहीं सोच रहे आपके अभी का जो मन जैसा मन है ये आपके मन जो है ना परिच्छि मन है ये मन वो भोग नहीं कर सकता क्योंकि वो तो आपको जानता ही नहीं वो अपने ही घर की बातें जानता है अपने ही शरीर संबंधी बातों को जानता है यह ईश्वर मन नहीं है लेकिन वो जो ब्रह्मलोक में जो स्थिति को प्राप्त करता है उसके योग्य बनता है उसका मन ईश्वर मन हो जाता है क्योंकि वो हिरण्यगर्भ को ध्यान किया उसके बुद्धि हिरण्यगर्भ के साथ एक हो चुकी है इसलिए उसको व्यापक हो गया तो ईश्वरेण मनसा व्यापक रूप जो मन है उसके साथ एक कर दिया अब वो परिचन्न तो है ना इसलिए वो ऐसा हो गया और आगे कहते हैं सविद्र प्रकाशवत नित्य प्रपतने न वो कैसा दर्शन आदि वहां होता है कि जैसे सविदा का प्रकाश सर्वत्र व्याप्त रहता है ऐसा समझ लीजिए सविदा का प्रकाश नित्य होगा अब हमारे पास अनित्य है कभी आता कभी जाता है लेकिन वहां ऐसा है नित्य प्रकाश है समझ लो और नित्य प्रकाश के द्वारा सर्वत्र व्याप्त दर्शन उसको हो रहा है निरंतर हो रहा और मन भी उसके व्यापक है यह सब कैसा हो रहा जैसा है जैसा आपको सपने में होता वैसा हो स्वप्न में भी आपको प्रकाश मिलता है वहां तो निरंतर प्रकाश रहता है तो निरंतर प्रकाश निरंतर भोग वो रहता है और वहां काल की गणना नहीं काल को हमने पहले एक बार बताया था थियोरी ते, ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार जो भी काल के संबंध में कहा गया है उस प्रकार आप काल की जो गणना को समझ सकते हैं सांख्य में इस विषय में चर्चा है ऐसे आप मानोगे तो वहां काल का कोई संबंध नहीं अब स्वप्न में आप जाते हैं वहां काल का संबंध क्या होता है काल का संबंध कुछ नहीं होता खाल का क्या पता है वहां तो आप सो जाते हैं पर जगता है तभी आप अलार्म क्लॉक देखते हैं तो आपको पता चलता है उसके पहले तो आपको कोई काल का ज्ञान नहीं है तो क्यों वो मन भी व्यापक बना हुआ है तो इस प्रकार मन को शुद्ध सात्विक स्थिति में ले जाने के लिए और ज्ञान सर्वज्ञान के स्थिति में ले जाने के लिए हिरण्य भाव में ले जाने के लिए ईश्वरीय मन मान ईश्वरीय मन का अर्थ ईश्वर का ऐसा नहीं ईश्वर भाव में जो मन व्यापक भाव में मन उस प्रकार मन को बनाने के लिए ये सारे साधन होता है और होने के बाद में ऐसा फल मिलता है ये आप यहां भी अनुभव कर सकते हैं इसलिए ईश्वरानाम भवंती कहा वहां निरदिशय भोग होते हैं और शुद्ध अब भोग इसलिए कहा गया भोग मतलब आप यहां के भोग शब्द का प्रयोग का अर्थ नहीं समझना वहां भोग मतलब इस प्रकार के सुख मिलते हैं अब वो सुख मिलता है तो ये ऐसा ऐसा विषय आकार भी इसकी प्रतीक्षाएं में आते हैं वहां ये विषय नहीं आता इसके सूक्ष्म विषय होते हैं जो यहां स्थूल विषय में दिखते हैं उसका सूक्ष्म रूप क्योंकि सभी कुछ मात्राएं वहां सूक्ष्म है सूक्ष्म शरीर में सब पंचतम सूक्ष्म है ना तो सूक्ष्म आता है और सूक्ष्म जो है स्थूल से व्यापक होता है इसीलिए यहां जैसा आयरम मदीयम सराहा कल बताया तो आयरम मधीयम सराहा यहाँ क्या है एक बॉटल में थोड़ा बहुत होता है यहां जो शराब आदि हो थोड़ा होंगे और वहां क्या उसको व्यापक कर दिया पूरा तालाब बना दिया उसका तो व्यापक है वहां ऐसा और सत्यात्म प्रतिबोधे भी रज्वामिव कल्पिता सदात्म स्वरूपदामेव में प्रतिपद्य सदात्मना सत्या भवन्ति उस भाषी वाक्य का अंतिम पंक्ति यही है ऐसे बोलते कि यहां जो सत्या आत्म प्रतिबोध है सत्यात्म बोध होने के बाद भी आप बोलेंगे ये सत्याआत्म बोध हो गया ब्रह्मज्ञान उसको हो गया उसके बाद भी उनको ये सब कैसे होता है ये के भोग क्यों आप दे रहे हो उनको ब्रह्मलोक क्यों भेज रहे हैं बोलते हैं उन्होंने जो ब्रह्म सत्यात्म बोध को प्राप्त किया वो अपने ब्रह्म है एक तो वही है दूसरा यहां जीवन मुक्त अवस्था को अभी यहां प्राप्त नहीं किया है कर्म शेष है और कुछ बाकी है सत्य उपासना के फल तो इसीलिए वो आ, इस प्रकार जाता और वहां जाने के बाद में ये रज्जु में कल्पित सर्पादी के समान जैसे रज्जु ही सत्य हो जाती है उसी प्रकार सदात्म रूप से सब सत्य है ये भान भी उनको रहता है क्योंकि वो इस लोग में इस प्रकार का ध्यान किया इसलिए वहां रहता अब आप साधन के दृष्टि से साधन के दृष्टि से देखेंगे इसके पूरे प्रक्रिया को थोड़ा अपने अनुभव और साधन की दृष्टि से और योग सिद्धांत के अनुसार जो कहा जाता है इसके दृष्टि से भी समझ सकते हैं जैसे हमने कहा आध्यात्मिक दृष्टि से भाष्यकार ने पूरे तत्व को आध्यात्मिक दृष्टि से सत्व करके बताया अब आप देखेंगे कि जो साधक शास्त्रीय साधन के अनुसार बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करके समाधि का पालन करके जो साधन बताया है उसी साधन के अनुसार जीवन को चलाता है साधन करता है तो उस साधक के मन में जो विचार आते हैं वो शुद्ध होते हैं ये हमें पता है ये हमारा भी अपना अनुभव हम देखेंगे तो हमें मालूम होगा जैसा जैसा हम साधन में प्रवृत्त हुए तो वैसा वैसा मन में परिवर्तन होता चला चला गया और निरंतर वो परिवर्तन जारी रहता है ऐसा दिखता है और बीच में साधन में विघ्न आता है परिस्थिति के कारण या प्रमाद के कारण आलस्य के कारण कुछ दोष वश कोई विघ्न बाधाएं आती हैं तो उस समय मन में और परिवर्तन होता ये भी दिखता ये क्या लक्षण है कि ये दिखाता है कि आपको साधन यदि आपके साधन ठीक है कि आपको यदि साधन सिद्ध हो गया तो उसी प्रकार का मन वैसे स्थिर सिद्ध हो जाता वैसा प्राप्त हो जाता यह सिद्ध होता है हमारे अनुभव में और ऐसे साधकों में यह भी देखा गया है वो जब स्वप्न देखते हैं अथवा दिवा स्वप्न की कल्पना करते हैं ये दोनों में उनके मन का अनुभव अन्य से भिन्न होते हैं स्वप्न भी उनका ऐसा स्वप्न दिखाई पड़ता है कुछ विशेष स्वप्न का अनुभव वहां होता है वो परिवर्तन केवल एक तरफा नहीं होगा क्योंकि मन में परिवर्तन आता है वो परिवर्तन तो मन के आदि अंत तक सब जगह स्पर्श करे इसीलिए स्वप्न में भी परिवर्तन आएगा आप अपने भी जीवन में देख सकते हैं स्वप्न पहले आप जैसा स्वप्न देखते थे उसमें करते करते आपको कितना परिवर्तन आ गया बिच बिन में जो स्वप्न देखते थे वो कुछ अलग था और साधन करने के बाद जो देख रहे है, वो भी अलग मतलब जागृत में भी परिवर्तन होता है स्वप्न में भी परिवर्तन होता है यह सारी स्थितियां होती और साधन करते हुए शारीरिक शुद्धि और इंद्रियों की परिशु प्राण के शुद्धि मानसिक मन के शुद्धि बुद्धि के शुद्धि अहंकार की शुद्धि ये सारे शुद्धियों की बात करते हैं और इन शुद्धियों के लिए ही साधन अपनाया जाता है अब ये शुद्धि होने का अर्थ क्या है कि ये सारे जो त्रिगुणों से बने हुए त्रिगुणों के कार्य विकार जो जितने भी है इनमें इस प्रकार के शुद्धि साधन करने पर आपके शरीर शुद्धि से मन के संबंध और मन के शुद्धि से आगे का संबंध अपने आप परिवर्तित होता जाता है ये इसी के लिए हम साधन करते हैं और ऐसा होने पर आपके जो बुद्धि की गति है वो ऊर्ध्वगामी हो जाती है ऊर्ध्वगामी होने का अर्थ है कि आप सत्य स्वरूप का सतस्वरूप ब्रह्मा या स्वरूप ब्रह्म के साथ एक होने के योग्य आपके बुद्धि बन जाती है वो मन में उस प्रकार के विचार उठते आपके मन से हिंसा हिंसक भाव चले जाते आपके मन से राग और द्वेष भाव धीरे धीरे कम होता हुआ दिखता है और व्यवहार में भी आप सहज व्यवहार समभाव से व्यवहार करना आरंभ करते ये बहुत सारे उदाहरण आप जीवन में देख सकते ये सब होता है और यदि हिरण्य गर्भ आदि की उपासना को व्यापक दृष्टि से उपासना करेंगे क्योंकि हमारे जितने भी आप उपासना करते हैं बहुत सारी उपासनाएं परिच्छन दृष्टि से ही होती है उपासना तो है लेकिन परिचन्न दृष्टि से कोई आकार विशेष को देव देवता को मान करके होते हैं गिरण्य गर्भ भाव से तो बहुत कम होता है यदि हम गिरण्य गर्भ भाव से उपासना कर पाते तब तो वो जो भावना है वो भावना हमारे मन में ऐसा ही भाव को लाएगा और बाकी दोषों को अपने आप दीवारित करेगा तब hmm! भी आपको जब स्वप्न के अनुभव होते हैं या आप कल्पना करते हैं वो कल्पना और स्वप्न के अनुभव शुद्ध होता है व्यापक होता है सत्य होते हैं ये कहा गया जितने जितने सत्वामश की वृद्धि होती है अर्थात ये दोषों का निवारण होता है उतना उतना आप ईश्वरीय मन के साथ एक हो जाते हैं हिरण्यगर्भ मन के साथ एक होते यानी हिरण्य रूप में आपके अनुभव होने लगता है मैं ये शरीर में नहीं मैं व्यापक रूप में हुआ ऐसा अनुभव होने लगता अब ऐसा अनुभव होते समय वहां जो भी आनंद का अनुभव होता है उस आनंद के मात्रा को दिखाने के लिए यहां यह सब वर्णन किया है कदारस न्यस् अर्ण इत्यादि जो आईदम मरियम सरहा इत्यादि जो भी वर्णन किया वो आनंद के अनुभव के एक प्रतिरूप दिखाने के लिए किया ऐसा सब होता है ऐसा समझ लो ये इस प्रकार होता साधक की दृष्टि से हम ऐसा समझ सकते अब जो तयोर्धमायन अमृतत्व में विश्वंगन उत्क्रमणे भवन इसका हम विचार अभी खूब किए हैं अनेक अधिकरणों में अब ये सुषुम्ना नाड़ी के संबंध में विचार किए और सुषुम्ना नाडी में से ही ये ब्रह्मलोक के लिए निकलता है यह निश्चय हुआ इसलिए मैं वहां चर्चा नहीं की इसके विषय में क्योंकि मुझे ध्यान में था कि यहां अधिकरण आगे आएगा उस अधिकरण में उसकी चर्चा करेंगे इसलिए हम वहां तो सामान्य समझ करके गया तो यह क्यों कहा अब यह तो कोई योग ग्रंथ में तो नहीं है यह तो श्रुति में ही है उनमें उन से ए, जो एक सौ है सुषमना नाटी सदम चेका चक्रदय नाट्य इत्यादि में उसमें से यह अधिकरणों में निश्चय किया यहां चर्चा करके निश्चय किया कि जो ब्रह्म गमन करेंगे ऊर्धगामी होगा वो तो उसी से निकलेगा और बाकी तो विश्व अन्य उत्क्रमणे बहुत अन्य लोग अन्य से निकलेंगे ये कहा उसमें क्या है उसका ये रहस्य है मानी यह इसके तीसरे पहलू है एक तो आत्मदृष्टि से ये सत्व दृष्टि से सभी में सत्व है आत्मा है ऐसा मान करके होता है और हमारे मन मन अपने आप में एक लोकांतर और वो लोग ऐसा लोग शब्द का ही प्रयोग गिरदारने में किया है कि ये मन कभी इस लोग में चरण करता है उस लोग में चरण करता है और उस मन के साथ आत्मा भी चरण करते हुए जैसा दिखता है कभी वो जागृत में आ जाते हैं कभी स्वप्न में जाते हैं कभी और कहीं जाते हैं और बैठे बैठे यहां श्रवण कर रहा है और कहीं मन चला गया तो अब कुछ लोग अंदर में चला गया वहां जाके कुछ अनुभव करता दीवा स्वप्न लेते हैं कल्पना करते हैं अनुभव करते हैं ऐसा होता है और ऐसे अनुभव करने पर आपके मन में कुछ आंतरिक परिवर्तन भी होता है ये एक विषय है ये विज्ञान का विषय है वो अलग बोलेंगे पहले आप योग के संबंध में अब योग के संबंध में ये जो नाड़ी का विचार किया वैसा तो वो नाड़ी को प्राप्त करने के लिए क्या विशेष साधन करना चाहिए शारीरिक मानसिक क्या साधन करना चाहिए ऐसा तो कहीं उल्लेख स्पष्ट रूप से उपनिषद में नहीं मिलता किंतु उपनिषद के जो विचार सरणी से हम देखेंगे उदाहरण के लिए कठोपनिषद और मुंडकोपनिषद श्वेदाश्वतर उपनिषद और कुछ जो है मृदारण्य छदों के इत्यादि उपनिषद के जो साधन सरणी के दृष्टि से हम देखेंगे या सर्वत्र शारीरिक जो साधन है यानी जिसको हम आसना आदि नाम से आप कहते हैं या कर्म संबंधी साधन है तो क्योंकि वेद में तो वो कर्म संबंधी हो जाएगा कर्म संबंधी साधन और मानसिक साधनों में ध्यान जपादी जो साधन इन दोनों को मुख्य साधन के रूप में माना है इसमें कोई समस्या नहीं किंतु वहां वो साधन को मान करके वो साधनों का अलग अलग फल प्रकार बताया ये तो ठीक है वो उस साधन को करने से यहां जाएगा ऐसा नहीं बताया किंतु शारीरिक साधन को हम सामान्य दृष्टि से देखेंगे उपनिषद विचार सरणी से भी देखेंगे तो शारीरिक साधन शरीर के शुद्धि के लिए होता है और वो कर्म के द्वारा शरीर को शुद्ध करेगा जिसको मलक कहा जाता है तो मल का क्षय होगा तो मल यहां दो प्रकार के मुख्य माने हैं एक तो शारीरिक संबंध और मानसिक संबंध दोनों मल का क्षय होगा मल होता है आवरण और मल तामसिक होता है इसीलिए जब आप योग साधन के दृष्टि से अथवा कर्म साधन की दृष्टि से जब साधन करते हैं वो साधन के द्वारा शरीर में विशेष शुद्धि हो जाती है और उसके साथ मन के भी विशेष शुद्धि हो जाती है उसके साथ आहार विहार का संबंध होता है ऐसा होने पर वो शरीर जो है शुद्ध होकर के उसके जो प्राणगति शरीर के संबंध में जो प्राणगति है या तत्वों का जो विकार है सप्त तो आदि जो त्रिगुणों का विकार है और सप्त धातुओं का जो विकार है ये सब परिवर्तित होने लगता है ये निश्चय किया गया है यानी रिसर्च करके आप निश्चय कर सकते हैं कि आपके आहार विहार में परिवर्तन होने से आपके शरीर में जो सप्त धादु है उसका परिवर्तन होता है प्राण परिवर्तन होते हैं नाड़ी का परिवर्तन होता है यहां तक डीएनए में भी परिवर्तन आता है पहले तो डीएनए में परिवर्तन नहीं मानते थे आजकल डीएनए में भी परिवर्तन मानते हैं ऐसा होता है इतना आप केवल 10-20 साल में अभ्यास करके ही सिद्ध करके दिखा सकते हैं कि ऐसा परिवर्तन होता है। अब ये परिवर्तन का संकेत क्या है कि यह परिवर्तन ये परिवर्तन दिखाता है कि ऐसा परिवर्तन यदि निरंतर होता रहा तो अब वो प्राण की गति एक अलग प्रकार से जाएगी जो असामान्य होगी असाधारण गति होगी उस असाधारण गति को हम पकड़ते हैं योग साधन के द्वारा ध्यान के द्वारा क्योंकि शरीर का एक स्तर तक साधन सिद्ध होने पर आगे के साधन प्राण के द्वारा और मन के द्वारा ही किया जाता है और उसी का ही फल होगा फिर शरीर से करने से नहीं होगा क्योंकि शरीर संबंधी साधन कहां तक सिद्ध होता है इसका एक लिमिटेशन है इसकी एक परिसीमा है वहां तक ही वो जाता है उसके आगे वो जाता ही नहीं है कुछ भी करो जाएगा नहीं उसके आगे है नहीं उसकी गति उसके आगे तो उस मन से शरीर से आप निरंतर आगे कर सकते हैं है। तब आप प्राण और मन के सूक्ष्मता में आ जाएंगे और उसके द्वारा मन के सूक्ष्मता प्राप्त होने पर तो यह सिद्ध है कि मन के सूक्ष्मता प्राप्त होने पर मन व्यापक हो जाता है अपरिच्छिन्न हो जाता है विषय ग्राही, ग्राही होता है मान ज्ञानग्राही होता है स्वरूप का जो भी ज्ञान होगा उसमें वो बढ़ेगा और उसके एक अलग परिवर्तन होगा मन के एक विशेष परिवर्तन होगा जिसमें जो सुख संबंधी विचार है वो अधिक हो जाएगा क्योंकि तो बढ़ते ही सुख संबंधी विचार अलग होता अधिक होता है और सुख संबंधी विचार स्थिर हो जाते क्योंकि स्थिरता सत्व के कारण आता है तो उसमें सुख संबंधी विचार स्थिर होता है तो जो जो आप मन में कल्पना करते भावना करते ऐसा ही तदाकारित मन हो जाता है अब उस मन का शरीर के साथ कोई संबंध नहीं होता इसी भाव में पहुंचने को ही योग साधन में आजकल जो प्रचार में है जिसको आ, ये नाड़ी भेद कहते हैं चक्र भेद कहते हैं अनेक चक्रों से होकर के गुजरता है इत्यादि जो कहते हैं ये कोई चक्र आदि कोई शरीर का संबंध नहीं है वो शरीर में आलम्बन बना करके वो मन में होने वाले संबंध है और उसी से वो प्राप्त होता है चक्र कोई आप शरीर फाड़ करके देखेंगे तो वहां को चक्र चुक्र कुछ नहीं मिलेगा वो चक्र तो शरीर और मन मन और प्राण का संबंध से होने वाला है उसका कुछ अनुभव शरीर में आता है और मन में प्राण में जो भी होता है उसका असर तो शरीर में भी दिखता इस प्रकार शरीर और मन का संबंध बदलते जाएगा बदलते जाने पर यह उच्च स्थिति में पहुंच सकता है ये योग साधन का जो विश्व अन्य उत्क्रमणी एका और नाड़ी का संबंध से अब ये नाड़ी में प्राण संचार होने पर अन्य नाड़ी के साथ विषयों का संबंध नहीं होने पर क्योंकि अन्य नाड़ी विषयों का संबंध करेगा तो मन को बाहर ले जाता है अब ये जो साधन किया है इनको अभी राजसिक जो गुण है राजस्विक गुण का कार्य में प्रवृत्ति नहीं है यानी राजस्विक तामसिक गुण को वश में कर दिया या उसका कार्य अब इसमें काम नहीं करता ऐसा होता है जब आप व्यक्ति सात्विक होकर के बैठते हैं सात्विक भाव में बैठते हैं और उसमें से उसमें उस व्यक्ति में आप कोई कार्य कर ही नहीं सकता वो उसका मन ही ऐसा हो जाता अब वो करता ही नहीं पहले करता था अब नहीं करता इसका मतलब वो गुण का परिवर्तन होने पर व्यक्ति में परिवर्तन अवश्य आता है इसका तो कर्म आदि तो पीछे है कर्म आदि साधन प्रारंभ सब रहेगा वो जैसा भी होगा अब ये परिवर्तन आकर के ये शरीर और मन प्राण का ये परिवर्तन सिद्ध होने पर अब उसके जो प्राण की गति है वो विशेष विशेष नाड़ियों से होती है जैसा पहले एक एक नाड़ी की बात कही और पचहत्तर करोड़ 75 लाख दस हजार दो सौ इत्यादि जो नाड़ियों की बात कही जो विस्तार से और उसको हम संक्षेप करते करते उनको सबको एकाग्र करते करते एक जगह जब लाएंगे तो उसकी गति धीरे धीरे दस नाड़ियों में हो जाती है ऐसा कहा गया और दस नाड़ियों से फिर तीन नाड़ियों के विशेष कार्य होते हैं तो तीन नाड़ियों के विशेष कार्य होने पर उसका उसी वो जो व्यक्ति है उसका शरीर में कोई रोग नहीं आएगा और फिर मन तो हमेशा ही स्थिर रहेगा इत्यादि होगा और उन तीन नाड़ियों से भी एक नाड़ी में स्वभावतः परिवर्तन होता है यह तीन नाड़ियों से एक नाड़ी करने के लिए शरीर का कोई साधन काम नहीं करेगा यह ध्यान रखना यद्योग शास्त्र में शरीर संबंधी साधनों का बहुत विस्तार है किंतु एक स्तर पर जाएगा उसके बाद वो शरीर संबंधी कोई साधन का काम नहीं होता है तो प्राण भी ये जो प्राणायाम कुंभक करते हैं वो प्राण की गति नहीं कर रहा हूं उससे भी सूक्ष्म हो जाता है वो मन के ग ही प्राण की गति मान मान करके चलिए दोनों एक हो जाता है एक होने पर जैसा मन में विचार करेगा वैसे प्राण संचार होगा और मन जो चाहेगा वो ऐसा रूप को प्रवर्तित करेगा वो जीवन व्यवस्था में भी कुछ हद तक कर सकता है और उसके बाद में वो मन अपने आप उस स्थिति में पहुंचेगा ऐसा स्थिति में पहुंचने पर जब ये शरीर से प्राण निकलेगा तो उसको उसी रास्ते पे ही निकलना पड़ेगा क्योंकि तो जिस रास्ते को उन्होंने खोल के रखा है और जिस रास्ते के साथ मन का संबंध प्राण उसी से निकलेगा उसी के साथ कार्य करेगा जहां मन का संबंध होता है इसलिए सुषमना नाड़ी में ध्यान करके जो सदा अधिक नाड़ी से ध्यान करके जो संबंध किया उन्होंने मन का उसी के द्वारा ही मन निकल सकता है तो उसी के द्वारा ही प्राण निकल सकता है क्योंकि मन जहां ध्यान करेगा वही से प्राण निकलेगा मन के विषय संबंध जिस स्तर पे होगा उसी से प्राण संबंध करेगा दूसरे से संबंध नहीं करता इसीलिए वहां ऐसा हो जाता तो अलग अलग गति करने के अलग अलग, अलग, -अलग विषयों से संबंधित हो गया वो जैसा स्तूल भाव में रहेगा जैसा शरीर में तमस आदि का भाव रहेगा वैसा वो संबंध करते जाएगा यही ऊर्ध्व गति कही गई अब यहां जब पहुंच जाता है उसका मन जैसा यहां कहा हुआ ईश्वर मन हो जाता है यानी व्यापक मन होता है वहां परिच्छि करने के लिए कुछ नहीं है परिचिन्न करने के लिए क्या चाहिए था शरीर आदि चाहिए था वो शरीर आदि का संबंध वहां अब नहीं है नहीं होने पर जैसा हमको स्वप्न में शरीर आदि से अलग अनुभव होता है ऐसे अलग अनुभव इसको हो जाएगा तो वो होने पर वो मन को उस व्यापक स्थिति में रखेगा ये व्यापक स्थिति में जो कुछ अनुभव होता है उसको यहां आईरम मदीयम सराहा इत्यादि से कहा अब यह जो शब्द प्रयोग किया आइरम मदीयम सराहा बोला इसका भी एक रहस्य है देखिए यदि इस प्रकार का कोई मादक पदार्थ की बात ही कही नहीं होती तो मादक पदार्थ और भी बहुत सारे हैं ये अन्न रस को संबंध करके ही मादक पदार्थ क्यों कहा अब इसका एक उत्तर ये सामान्य में कहा जाता है कि उस समय ऐसा ही मादक पदार्थ बनते थे सारा बनने का ऐसा ही था ऐसा तो आयुर्वेद में तो बहुत सारे प्रकार है ये जो आसवादि बनते हैं अरिष्ट आसवादि बनते हैं ये जैसा हम माधक पदार्थ को जानते हैं वैसा ही वो बनाते हैं सब प्रकार वही है तो उसमें भी अल्कोहल होता है अल्कोहल बनता है माने स्वनिर्मित अल्कोहल होता है उसमें प्रकट होता है और उसमें जैसे सामान्य अल्कोहल में जितने होते हैं लगभग उसी प्रकार का ही अल्कोहल उसमें रहता है कोई तो तेरह प्रतिशत पंद्रह प्रतिशत अठारह भी रहता है उसमें बनता है उसी के द्वारा वो दवाई का भी काम करते हैं जो भी है तो इसका मतलब ये पहले से आयुर्वेद काल में तो कम से कम ये काफी विकसित हो चुका था ये मादक पदार्थ की बात इसलिए वो मादक पदार्थों की बात उपनिषद नहीं कर रहे तो यहां आयरन मदी एम सरह का भी एक योग रहस्य है मन साधन का इस दृष्टि से रहस्य बाकी तो शरीर को पूर बांधते हैं ये पूर्व का यहां जो पूर्व है उसकी प्रतीक्षाया वहां हो सकते हैं और सोम सवन का वो अमृत है अमृत मन वो आनंद को प्राप्त करते इत्यादि इसमें क्या है कि जैसा अभी हमने ये योग प्रक्रिया साधन की बताई इसी प्रकार जब साधन करते करते वो एक अलग स्थिति में पहुंचते हैं तो अब भूख प्यास आदि कम हो जाता है जो साधक अवस्था में रहते हैं उनको ही अनुभव होता है वो प्राणायाम इत्यादि के साथ शरीर के साथ जैसा संबंध बदलता है और शरीर जैसा हमने कहा वो शुद्ध होता जाता है वैसे भूख प्यास आदि की जो प्रक्रिया विक्रिया कम हो जाती है और आप, पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है ऐसा योगी लोग थे अभी भी है तो पानी भी कम हो जाते हैं पानी की आवश्यकता भी कम हो जाती है भोजन की आवश्यकता भी कम हो जाती है ऐसा होने पर शरीर में शरीर के धादु के दृष्टि से शरीर में सप्त धातु है ये सप्त धातु में सातवां धातु है सातवां धाधु जिसको शुक्र धातु कहते ये शुक्र धातु का यदि कुछ काल तक शुक्र धातु को साधन के रूप में आपने संरक्षित किया क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं ये जो प्रकरण आया है अभी मैं कई बार उल्लेख किया हूं ये छांदो के उपनिषद में ब्रह्मचर्य खंड है जो पांचवा खंड है उसको आप पढ़ के देखना वहां ब्रह्मचर्य की स्तुति की गई ब्रह्मचर्य की स्तुति के, के ब्रह्मचर्य मैंने शुक्र धातु का संरक्षण मात्र नहीं है उसके साथ साधन भी है समझ लो लेकिन ब्रह्मचर्य की स्तुति है तो यह ब्रह्म ब्रह्मचर्य के द्वारा ही प्राप्त होता है कहते हैं और योग साधन में सभी आयुर्वेद में सारे में हम ब्रह्मचर्य की बहुत करते हैं हमारे संस्कार में ब्रह्मचर्य की बहुत महत्ता है ये तो आप सब जानते हैं तो होता क्या है कि ये ब्रह्मचर्य का पालन यदि यथावत विधिवत यदि आपने निश्चित काल तक किया ऐसा नहीं कि वो अखंड रहेंगे ऐसा नहीं कहते वो निश्चित काल तक लेंगे अभी वो निश्चित काल तक भी किया बाकी तो अखंड करने का तो फल तो होता ही है निश्चित काल तक भी करेंगे तो उससे क्या होता है कि ये जो सात धातुए हैं हमारे शरीर में जो सप्त धातु बनते हैं भोजन के विकार को लेकर के रसा आदि जो सप्त धातु बनते हैं और अंतिम जो सातवां है शुक्र तो ये शुक्र बनता है ये शुक्र धातु से उसके संरक्षण करने पर मतलब उसको प्रजनन के लिए प्रयोग ना करने पर इंद्रियों के माध्यम से प्रजनन के लिए प्रयोग न करने पर उस समय उसके संरक्षण के बाद में उसका एक अलग रूप परिणाम होता है वो अलग रूप परिणाम से वो क्या करता है उसमें जिसको ओजस बोलते ओजस को जैसा कोई तेज समझते हैं ओजस को लेकिन ओजस तेज नहीं है ओजस जो है वो शुक्र धातु का एक विशेष परिणाम है ऐसा आयुर्वेद ग्रंथों में कहा गया है ओजस का स्वरूप कहा गया वो केवल तेजस ऐसा नहीं तेजस से उसका सीधा संबंध नहीं है ओजस एक अलग होता है तो ये ओज बन जाते हैं। ओज बनने से क्या है कि शरीर में जितनी शक्ति की आवश्यकता है और शरीर में शक्ति का स्रोत क्या है दिमाग है ब्रेन है माना हमारा मस्तिष्क है वो मस्तिष्क में ये धाधु का ये परिणाम ओज जो है वो निरंतर शक्ति को बराबर पैदा करता रहता है अब ये परिणाम को शास्त्रीय ढंग से हम देखेंगे तो ये आपको निरंतर साधन करने के बाद में होगा जैसा हमने पहले कहा सारे ऊर्जा साधन किया क्योंकि साक्षात जो है आप ओझ पैदा नहीं कर सकते ओझ पैदा करने के लिए मन शुक्र धातु को ओझ में परिणाम परिणत करने के लिए आपको जैसा पहले कहा कर्म से लेकर के बाह्य साधन से लेकर के सारे साधनों को रखना पड़ेगा क्योंकि उसके संरक्षण का मुख्य जो यंत्र है वह शरीर ही है और दूसरा दूसरा उसकी सहायता मन करता है और तीसरे सहायता प्राण करते हैं इसलिए शरीर में आप अनावश्यक तत्वों को प्रवेश कराया जो इसके विपरीत काम करेगा तो वो फिर तो रहेगा नहीं आप कुछ भी करो नहीं रहेगा तो शरीर उसके पूरे मदद करना चाहिए शरीर का जो स्वभाव है पित्त से बढ़कर के वो ठंडक में पहुंचता है उसके एक अलग प्रकार का ठंडक पैदा होता है उस ठंडक के कारण वो धादु का संरक्षण होता है ऐसा कहा गया है आयुर्वेद आदि तो वो जो ठंडक है उससे उसके परीक्षण करके मालूम करते हैं उसके लिए भी रास्ता है कि वो हाथ पकड़ करके नाड़ी देकर के जो जो लोग इस विधि को जानते हैं वो उस प्रकार दे करके उसको समझाते हैं कि ये इस प्रकार होता है किसी के ब्रह्मचर्य पक्का है उनको दे करके मालूम होता है मतलब उनके हाथ आदि पकड़ करके देखने की कोई विधि है उस विधि से मालूम कर सकते हैं कि उसके धातु संरक्षण क्या है ऐसा हमने देखा ऐसे जानकारी महापुरुष है तो वो उससे वो पक्का बता देंगे आपके इतने समय से ब्रह्मचर्य संरक्षित है और इतने समय पहले आपका पतित हो गया और आपके शरीर में ऐसा ऐसा विकार हो रहा है ये सब बताएंगे ये केवल देखकर के वो कोई भी है वो तो बाकी ही समझ लो लेकिन शरीर की भी इसके सहायता चाहिए ठीक है इसलिए हम शरीर में ऐसा अमुख भोजन मत करो अमुक समय भोजन मत करो इत्यादि करते हैं और शरीर को संरक्षण रखने के लिए ऐसे स्थिति में योगी शरीर को बनाए रखने के लिए निरोगी बनाए रखने के लिए या इस प्रकार के विकार को रोकने के लिए आपको काल के अनुसार ऋतु के अनुसार भोजन विचार के अनुसार ही जाना पड़ेगा इसी प्रकार प्रात स्नान सायन स्नान जो संध्या आदि विधि में जो भी शौच आचार बताए हैं उसी के अनुसार जाना पड़ेगा क्योंकि वो सब इसीलिए बताए हैं कि आपके मन के द्वारा और शरीर में ये तत्वों को संरक्षित किया जाए जिससे कि आपको शक्ति पैदा हो सभी के लिए ये केवल साधक की दृष्टि से नहीं सभी के लिए अच्छा ही है अब उसके बाद प्राण के द्वारा उसकी सहायता मिलती है इसलिए प्राणायाम के द्वारा प्राण के गति को बराबर बनाए रखते हैं प्राणायाम करते हैं और निरंतर शीतल आदि करके जब समय के अनुसार क्योंकि शीतल भी हमेशा नहीं करना है भस्त्रिका भी हमेशा नहीं करना है और समय देखना है प्रातः काल द्वितीय आदि काल भी देखना है और शरीर की स्थिति भी देखना है शरीर में जो पित्त बढ़ा हुआ है उस, उस समय भस्त्रिका आदि का कभी भी नहीं करना चाहिए तो वो सारे देखना है वाद है पित्त है या समय के अनुसार ऋतु के अनुसार ये सब देखना है वो विस्तार है उसका ऐसा करके प्राणायाम के द्वारा इसके सहायता प्राप्त करते हैं और उसके बाद में जो मन के द्वारा होता है मन मुख्य है मन के द्वारा ये सारे में कार्य होता है ऐसा होने पर आपके मस्तिष्क में ये ओज जाकर के एक विशेष रस को पैदा करता है एक विशेष रस का स्राव होता है वो रस को आयुर्वेद आदि में अमृत कहा गया है और योग शास्त्र में भी उसको अमृत कहा गया है अमृत रस होता है ये अमृत रस आपके जो जहां आप योगा क्रिया आदि करने वाले जानते हैं जहां हम खजरी मुद्रा आदि करते हैं उसी प्रकार वहां आता है ये विपरीत श्राव होता है इसका विपरीत श्राव कार है आपको लगता है कि वो ऊपर से नीचे गिरते हैं ऊपर से नीचे गिरेंगे इधर से ऐसा होता है ऐसा नहीं होता है ये आपके जिखुआ के जो मूल है जुखुआ मूल में जिकुआ मूल में उसका एक रस का अनुभव होता है वो ज्यादा मीठा नहीं होते तिक्त तो होता है न कड़वी होती है ऐसे प्रकार के एक रस होता है और वो रस को हम वैसे तो दिमाग में से प्रतिदिन उस प्रकार का कुछ रस पैदा होता है वो हमारे शरीर में आता है लेकिन वो हमारे शरीर के अन्य मालिन् के कारण जैसा लवण आदि अन्य मालिन्ते हैं इसके कारण वो रस हमारे अनुभव में नहीं आता वो पेट में जा करके हजम हो जाता है अब वो रस का ऐसा है वो पेट में जाके हजम नहीं होना चाहिए पेट में जाके हजम हो जाएगा तो उसका कोई जो प्रयोजन साक्षात होना चाहिए वो नहीं होगा अब ये योग क्रिया से ये ऊर्धगति में रहने के कारण वो विपरीत श्राव उसका होगा वो विपरीत श्राव से वो शरीर में सीधा शक्ति के रूप में परिणत होता है जैसे आप मधु सेवन करते हैं या गरम हल्के घी गरम घी सेवन करते हैं मधु सेवन करते हैं तो मधु सेवन घी सेवन इत्यादि करते समय वो करते समय ही तुरंत एक अनुभव आपको होता है मतलब कुछ अच्छा लगता है कुछ मैंने दिमाग को तुरंत कुछ प्राप्त हुआ जैसा दिखता है जैसे ग्लूकोज जिसको बोलते हैं क्योंकि ग्लूकोज ही दिमाग के अनुकूल होते हैं तो ये जो रस है ये रस पैदा होता है ये शरीर के संबंधी है शरीर से ही पैदा हो रहा है दिमाग के साथ या कोई बाहर से आता नहीं है उधर से पैदा होता है सप्तधाधु से पैदा होता है इस रस को यहां आधियम रसा कहा ये सारे प्रक्रिया में ऐसा है क्यों उसका लक्षण देखो इरा नाम अन्न है इरा मान अन्न ऐसा अर्थ किया भाषिका में ईरा अन्न प्रसिद्ध है वेद का मंत्र है में भी ईरा नाम के अन्न ही कहा और निरुत्त में भी अन्न शब्द प्रयोग किया इरा अन्न ये किया तो ईरा अन्न हो गया तो अन्न हमारे शरीर हो गया तो शरीर का जो अन्न परिणाम सप्तधातु है उसी के परिणाम होने के बाद में ये आपको प्राप्त होता है तो उसी का परिणाम रूप से ये प्राप्त होता है और इसको एक प्रकार का माधक कहा गया मादक मतलब आप उसको प्राप्त करने के बाद में भूख प्यास नहीं लगेगी और आनंद का अनुभव होगा जैसे मादक पदार्थ सेवन करने से होता है लगभग उसी अनुभव होता है और आपके मन हमेशा सुस्त रहेगा और उस स्थिति में निद्रा आदि को भी आप जीतेंगे मतलब निद्रा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और कभी कभी निद्रा आती भी है तो वो कुछ समय के लिए आएंगे इत्यादि होता है वह सारे उसके अलग तो कहा कहानी तो अलग है फिर वो यो, सारे योग प्रक्रिया में चले जाएंगे तो ये जो रस आयरम मदीयम रस है ये अन्न को लेकर के शरीर को लेकर के ये होता है ये योग शास्त्र में भी प्रसिद्ध है आयुर्वेद में प्रसिद्ध है सब होता अब ये होने के बाद क्या होगा ये होने के बाद में आपके नाड़ियों में कोई अशुद्धि ठहर नहीं सकती मतलब फिर वो वापस अशुद्धि में जा नहीं सकता और आपने देखा होगा कि कुछ आप जो है गलत चीज पहले खा रहे थे जो मादक आदि पदार्थ हो कुछ भी कर रहे थे और बहुत समय आपने उनको छोड़ दिया छोड़ने के बाद में आपने पुनः कभी अचानक कुछ खाने का मतलब कुछ हुआ तो मन और शरीर उसको रिएक्ट करता मतलब वो प्रतिक्रिया करता है उसको मानता नहीं वो छोड़ने की इच्छा करता तो ये क्यों कर रहा है ये इसलिए कर रहा है क्योंकि उसी के अंदर एक विपरीत क्रिया पैदा होती है विपरीत क्रिया पैदा होने के बाद में और कुछ जरूरत नहीं पड़ता और ओज बनने के बाद में ये सप्त की सारे विपरीत क्रिया पैदा होती है विपरीत क्रिया पैदा होने के कारण वहां अन्न की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि अन्न मतलब कभी लेते हैं तो कुछ चीजें देते ले सकते ऐसा कोई नहीं लेकिन वो लेने की इच्छा ही नहीं होगी वो विपरीत क्रिया के कारण उसी के अंतर्गत वो भोजन को तैयार करता है वो शरीर के आवश्यक जितने भी एनर्जी है वो तैयार करते हैं क्योंकि उस समय एनर्जी बहुत कम यूज होता है और कम चाहिए क्यों मन शांत हो गया स्वस्थ हो गया एकाग्र हो गया अनावश्यक कुछ भी नहीं है फिर बाकी शरीर का संरक्षण किया हुआ है और ब्रह्मचर्य का पालन किया हुआ है इत्यादि होने पर वो विकार की और कोई आवश्यकता नहीं होती है इस समय शरीर में ऐसा रहता है तो शरीर में ऐसा रहेगा मन शरीर जीवन समय में ऐसा रहेगा इसलिए इसलिए इसको हल्का नहीं लेना ये जो सारी प्रक्रिया है ये बहुत लंबी है और ये सारे हमारे जीवन में काम में आने वाली प्रक्रिया तो ये ऐसा ही रहेगा अब इसका जो मन बनेगा कि ये जो भी दर्शन करेगा जो भी कुछ करेगा उसी में उसी प्रकार का सारूप्य भी हो जाता है तादात होगा और जो संकल्प ऐसा वैसा संकल्प करेगा नहीं संकल्प आएगा नहीं उसका तो संकल्प आने पर वो संकल्प उसके मन में सिद्ध हो जाता और उस संकल्प से दूसरे को भी कुछ प्रयोजन हो सकता है जीवन दवस्था में अब तो यहां तो ब्रह्मलोह की बात कर रहे हैं यहां से शरीर त्यागने की बात कर रहे हैं इसीलिए उसके सारे गधि ऐसे ही होंगे माने वो पकड़ करके जबरदस्ती सुषमना मार्ग से जाता ऐसा नहीं है वो तो स्वाभाविक होता और जबरदस्ती तो जा ही नहीं सकता समझ लो कोई किसी ने जो है मरने के पहले यहाँ छेद कर दिया यहाँ से क्या करते हैं ऐसा हमारा वहां एक प्रथा है एक एक पंथ है वो पंथ में अभी भी ऐसा किया जाता है कोई भी छध मरता है या मरने जा रहा है उसको सिर्फ फाड़ देता अभी भी होता है वो सिर्फ फाड़ देते हैं फाड़ करके वहाँ सब लगा देते बोलते है यही उनकी समाधि है समाधि करने के पहले सिद्ध सिर्फ हैं वो ऐसा मानते हैं वहां से जाने से होता है लेकिन उससे होता नहीं है स्वाभाविक जाएगा तो ही जाएगा तो ये हो गया अभी योग के दृष्टि से शारीर की दृष्टि से इससे अब इसको आप जो है साइंटिफिकली भी बता सकते हैं साइंटिफिकली बताया ना अभी समय हो गया तो उसको माने हम जो भौतिक शास्त्र के दृष्टि से शरीर को लेते क्योंकि शरीर तो भौतिक शास्त्र में आ ही गया तो शरीर में इतना परिणाम से यह सब होता है यह अनुभव में आता है तो उसी प्रकार से गति अलग हो जाती है क्योंकि यहां से ये मन के जो व्यापक भाव में हम पहुंचने की बात करते हैं तो वहां एनर्जी भी व्यापक हो जाती है शक्ति भी व्यापक होती है शक्ति व्यापक होने पर वो जैसा जैसा हल्का होता है वैसा वैसा ये ऊपर के जाते हैं ऐसा माना है तो ऊपर के जाने का मतलब क्या है कि ये जिस अब जैसा वायु के साथ जुड़ने की बात करें यहां कहा हुआ जो क्रम देखिए यात्रा में क्या है पहले अग्नि के साथ जुड़ेगा फिर काल का बीच में छोड़ दो यह सब काल के संबंध में परिवर्तन होगा वायु के साथ जुड़ेगा और वायु के साथ जुड़ने का मतलब क्या वायु रूप में हो गया उसका तो उसके जो शक्ति प्रभाव है वो वायु रूप में एक हो गया और वायु रूप में होने के बाद में फिर वहां से देवलोक जाता है देवलोक की बात कही और देवलोक के बाद में वहां से हाँ आदित्य लोग जाता है नहीं आ, उसका संवत्सर संबस, के बाद देवलोक देवलोक के बाद में आदित्य तो मैंने काली संबंधी हो गया तो वायु लोग चंद्रमा चंद्रमा लोक जाएगा तो ये ये जो इसके जो भावना जैसे भावना करते हैं। अभी हमने ये जो मन की बात कही ये मन में आप इस प्रकार की भावना करते हैं तो भावना करने पर यहां से जो एनर्जी का जो शक्ति का जो प्रभाव है क्योंकि जो मन में विचार करेगा ऐसी शक्ति पैदा होती है आप क्रूर भावना करेंगे तो क्रूर शक्तियां पैदा होगी और आपके वैसे ही भावना होगी और आप सात्विक शक्ति विचार करेंगे तो शक्ति सा... सा... भी सात्विक हो जाती है ऐसा दिखता है ना वो तो सामान्य है दिखता ऐसा ही आप भावना करते रहेंगे क्योंकि ये ध्यान के लिए कहा गया तो ध्यान करते रहेंगे तो देवलोग देवलोग से जो संवत्सर आदित्य संवत्सर और चंद्रमा को प्राप्त करेगा और चंद्रमा को प्राप्त करके जो कहा गया अब यहां से जब जाते हैं चंद्रमा प्राप्त करना आदित्य के बाद में चंद्रमस्त तो चंद्रमस्त बोले तो ये चंद्रमा को प्राप्त करना और इत्यादि जब देखते हैं वहां सब जो है ना ये शक्ति का अलग अलग स्तर प्रभाव मालूम होता है वो शक्ति का प्रभाव से ऐसा होता है और ये तो साइंस में माना है कि यहां से जैसा हम जो वायु के स्तर को देखते हैं या हमारे ओसोन मंडल को देखते हैं और यहां से गुरुत्वाकर्षण को छोड़ करके जो गति होती है वो कुछ विशेष ही होता है और वो चंद्रमा को कहने से हमने पहले कहा ये चंद्रमा केवल संकेत है उपलक्षण है चंद्रमा का जो स्वभाव है वो इसको प्राप्त होता है इसकी शक्ति को वैसे स्वभाव प्राप्त होता है चंद्रमा को ठंडक माना और सौम्य माना है सुंदर सौम्य माना तो वो स्वभाव इसको प्राप्त होता है और उधर से फिर आगे जो अन्य अन्य लोगों की कल्पना की है वो सभी संकेत बन करके वो देवदा के रूप में माना और देवदा जो है तत्त्व उपाधि के द्वारा परिलक्षित होता है तो देवदा उपाधि और ये जो जीव के शक्ति अब ये जीव के शक्ति परिचिन नहीं है क्योंकि ये जा रहा है व्यापक में व्यापक में जाकर के वो व्यापक तत्व को प्राप्त होता है और परिच्छि भाव में भी साइंस में भी ये माना जाता है जैसे वायु में हम अलग अलग जो सुगंध होता है अलग अलग सुगंध की गति अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग हो करके फिर आगे एक जैसा भी दिखता है तो अलग अलग वायु में स्थिर रह सकता है यानी कि नहीं रह सकते तो शक्ति का जो वाइब्रेशन है अलग अलग का अलग अलग वाइब्रेशन माना है अलग अलग शक्ति में अलग अलग वाइब्रेशन अलग अलग वस्तु में अलग अलग वाइब्रेशन माना तो ये जो वाइब्रेशन जिसको आप शक्ति का प्रभाव बोलते हैं शक्ति का तरंग बोलते हैं ये शक्ति तरंग भी अलग अलग में अलग अलग होगा हर एक व्यक्ति का शक्ति तरंग अलग, अलग अलग होता है हर एक वस्तु के वाइब्रेशन अलग होते हैं वाइब्रेशन कैसे अलग होता है और वो वाइब्रेशन कहा स्थित रहता है वायु में स्थित रहता इस प्रकार से वो तत्व जो अभी इसमें से इस जो शक्ति प्रभाव निकला क्योंकि निकला तो शक्ति के रूप में ही है प्राण हो यह सारा मिलकर शक्ति के रूप में निकला और मन अभी अलग से नहीं है तो ये सारे मिलकर के एक शक्ति आत्मक रूप में ये प्रपंच में व्याप्त हो करके वो जिस प्रकार रहता उस समय मन में जो होने वाले प्रभाव को यहाँ से आकलन किया जा सकता है ऐसा वहां जाके आंकलन करना संभव ही नहीं है वो जो कुछ आंकलन आपको करना है ये साधन के दृष्टि से करना है इस प्रकार यहाँ ब्रह्मलोक संबंधी विचार और उसी के साथ में अन्य लोगों का संबंध विचार भी होगा और एक एक लोगों का भी स्वभाव विशेष है वो स्वभाव विशेष को भी जैसा अभी हमने एक प्रकार से आपको बताया है ये प्रकार को ही आप लेकर के विचार करेंगे तो सभी लोग में जो वर्णन मिलता है उस वर्णन के अनुसार आप मन में उसका चिंतन कर सकते हैं ऐसा चिंतन करेंगे तो वो भाव आपको उत्पन्न हो जाएगा यही सारा लोग अंदर का हार है ऐसे भाष्यकारों के वचन से और श्रुदी के वचन से ये होता है यही कभी कभी श्रुदी का रहस्य जो बोलते हैं ये रहस्य ऐसा होता है वो हमें आचार्य परंपरा से ही प्राप्त होते हैं और अपने अभी साधन और अनुभव इसके लिए जरूरत है और कुछ भी ऐसा साधन अनुभव कुछ भी अनुभव नहीं है तो वो कुछ भी नहीं समझ सकता बोलने पर भी समझ नहीं सकता क्योंकि तो कुछ तो अनुभव हो तभी समझ सकते इसलिए यहां आपको स्वप्न आदि का अनुभव दिखाया ये उस प्रकार का कुछ होता है दिखाने के लिए ये प्रसंग है आप आगे न्याय संग्रह के जो पंक्तियां हैं इसको लेकर के जो भी ब्रह्मलोक मानने पर और पर्रह्म मानने पर जो भी विरोध होगा उसका विचार अलग से होगा ओर्णमत पूर्ण मिदम पूर्ण पूर्णस्य मुदस्मादाय पूर्णमेवावशिष्य ओ शाति शांति शांति गुर्मराज